महाभारत द्रोण पर्व सततमो षिकततमोध्याय द्रोण और उनकी सेना के साथ पांडव सेना का द्वंद्व युद्ध तथा द्रोणाचार्य के साथ युद्ध करते समय रथ भंग हो जाने पर युधिष्ठिर का पलायन धृतराष्ट्रवाच अर्जुने सैंधव प्राप्ते भारद्वाजन समृताः पंचाला मुकुरुवत संजया धित्राठ ने पूछा संजय जब अर्जुन सिंधु राज जद्रथ के समीप पहुँच गए तब द्रोणाचार्य द्वारा रोके हुए पांचाल सैनिकों ने कौरवों के साथ क्या किया संजय वाच अपरा महाराज संग्रामे लो महर्षणे पांचालाना कुरुणा च्रोणदूत अवर्त संजय कहते हैं महाराज उस दिन अपराह्ह्ह काल में जब रोमांचकारी युद्ध चल रहा था पांचालों और कौरों में द्रोणाचार्य को दांव पर रखकर दूत सा होने लगा पंचालाशी जिघा संतो द्रोणम संघ्रष्ट चेत अभ्य मुंचंत गर्जंत सर्वर्षाणि मान्य नरेश पांचाल सैनिक द्रोण को मार डालने की इच्छा से प्रसन्न चित्त होकर गर्जना करते हुए उनके ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे साम संग्रामो वर्त अद्भुत पंचालानाम कुरुणाम चोरो देवासुर तदनंतर उन पांचालों और कौरों में घोर संग्राम के समान अद्भुत एवं भयंकर युद्ध होने लगा सर्वे द्रोण रथम प्राप्त महास्राणी समस्त पांचाल पांडवों के साथ द्रोणाचार्य के रथ के समीप जाकर उनके सेना के व्यूह का भेदन करने की इच्छा से बड़े बड़े अस्त्रों का प्रदर्शन करने लगे द्रोण से रथ पर्यत रचिनो रिता कंपय मध्यम वे पांचाल रथी रथ पर बैठ मध्यम वेग का आश्रय ले पृथ्वी को कपाते हुए द्रोणाचार्य के रथ के अत्यंत निकट जाकर उनका सामना करने लगे तम बृहचत्र के, के आना प्रवपन निशिता महेंद्र निभान केके देश के महारथी वीर बृह छत्र ने महेंद्र के वज्र के समानी खे बाणों की वर्षा करते हुए वहां द्रोणाचार्य पर धावा किया तम तो प्रत्युदीघ्रम छे मधुर तेर महायसा विमुचन निशिता थत सोथ सहस्र उस समय महायशस्वी छेम धूर्ति सैकड़ों और हजारों तीखे बाण छोड़ते हुए शीघ्रतापूर्वक बृहद छत्र का सामना करने के लिए गए धृष्ट केतु नाम बलोदित त्वरित द्रव द्रोणम महेंद्र इव संभरम अत्यंत बल से विख्यात चेदिराज धृष्टकेतु ने भी बड़ी उतावनी के साथ द्रोणाचार्य पर धावा किया मानो देवराज इंद्र ने संब्रासुर पर चढ़ाई की हो तमापतंतम सहसा सहसा वीर वीरधन्मा महेश्वास तरमाढ़ समय हुए काल के समान सहसा आक्रमण करने वाले धृष्ट केतु का सामना करने के लिए महाधनुषर वीरधन्मा बड़े वेग से आ पहुंचे युधिषि महाराजम जिगेशु समानीको द्रोड़ो निवार्य तदनंतर पराक्रमी द्रोणाचार्य विजय की इच्छा से सेना सहित खड़े हुए महाराज युधिष्ठिर को आगे बढ़ने से रोक दिया नकुलम कुशलम युद्धे पराक्रांत पराक्रमी अभ्यगछ साम विकर्ण से सु प्रभु आपके पराक्रमी पत्र विकर्ण ने वहां आते हुए पराक्रमशाली युद्धकुशल नकुल का सामना किया सहदेवम तथा दुर्मुख शत्रुकर्षण सरयरन एक साहस किरण दासगी शत्रुशूधन दुर्मुख ने अपने सामने आते हुए सहदेव पर कई हजार बाणों की वर्षा की साथ किंतु सरे दत्तने व्याघ्रदत्त ने अत्यंत तेज किए हुए तीखे बाणु द्वारा बार शत्रु सेना को कंपित करते हुए वहां पुरुष सिंहतात्की को आगे बढ़ने से रोक रोका द्रौपदेन व्याघ्रान मुंत सायकोत्तम श्रेष्ठान सोमधर तीरवार्य मनुष्यों में व्याघ्र के समान पराक्रमी तथा श्रेष्ठ रथों द्रोपदी के पांचों पुत्र कुपित होकर शत्रुओं पर उत्तम बाणों की वर्षा कर रहे थे गोम सोमदत्त कुमार सल ने उन सबको रोक दिया भीम तथा भीमसे भयंकर रूपधारी एवं भयानक महारथी ऋष सिंह कुमार अलंबुस ने उस समय क्रोध में भरकर आते हुए भीमसेन को रोका तयोह समुद्धम नर राक्षस योधे याद के वुरावृत्तम राम रावण योरनृप राजन पूर्वकाल में जिस प्रकार श्री राम और रावण का संग्राम हुआ था उसी प्रकार उस रण क्षेत्र में मानव भीमसेन तथा राक्षस अलम्बुस का युद्ध हुआ ततो युधिष्ठिरो द्रोहण न्याण आजघ्ने भरत सर्वर्म सुभारत भरतर भरत नंदन तदनंतर भरतभूषण युधिष्ठि ने झुके हुई गाठ वाले नब्बे बाढ़ों से द्रोणाचार्य के संपूर्ण मर्म स्थानों में आघात किया ते द्रोण पंच विंशत निराधाम रोचि भरतु कुमार के क्रोध पर द्रोणाचार्य ने उनकी छाती में पचीस भाण मारेसाहयका नाम समाचि होत सासूत ध्वज द्रोण पश्यताम सर्वधन विनाम इस द्रोण संपूर्ण धन के देखते देखते घोड़े सारथी और ध्वज सहित युधि को बीस बाण मारे पांडव धर्मात्मा धर्मांडुनंदन युधिष्ठिर ने अपने हाथों की हुई की पूर्ति दिखाते हुए द्रोणाचार्य के छोड़े हुए उन बाणों को अपने बाण वर्षा द्वारा रोक दिया तत द्रोणो भृतम क्रुद्धो धर्मराज से संयुगे चिक्षेद महात्मन तब धनु द्रोणाचार्य उस युद्ध स्थल में महात्मा धर्मराज युधिर पर अत्यंत कुथ हो उसे उन्होंने सम्रांगण में युधिठिर के धनुष को काट दिया अथैनम छिन्नधन्वाणो महारथ एक मास साहसि पूर्या मास धनुष्का देने के पश्चात महारथी द्रोणाचार्य ने बड़ी उतावली के साथ कई हजार बाणों की वर्षा करके उन्हें सब ओर से ढक दिया अजृष्य अम्बेक्ष राज भारद्वाज से साय कर्वभूता म्यंत अतमे राजा युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य के बाणों से अदृश्य हुआ देख समस्त प्राणियों ने उन्हें मारा गया ही मान लिया के मन तथे अतो राजे तिराजेन्द्र ब्राह्मणे न महात्मना राजेंद्र कुछ लोग ऐसा समझते थे कि पराजित होकर भाग गए कुछ लोगों की यही धारणा थी कि महामनस्वी ब्राह्मण द्रोणाचार्य के हाथों से राजा युधिष्ठिर मार डाले गए प्राप्तो सकृषम पर दिव्यम भास्वरम वेगवत्तरम इस प्रकार भारी संकट में पड़े हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने युद्ध में द्रोणाचार्य के द्वारा काट दिए गए उस धनुष को त्याग कर दूसरा प्रकाशमान एवं अत्यंत वेगशाली दिव्य धन धारण किया तथस्तान्नतर वीर युधिष्ठिर ने समर्पण में द्रोणाचार्य के समरांगण में द्रोणाचार्य के चलाए हुए सहस्रो बाणों के तुक्ड़े तुक्ड़े कर डाले उस अद्भुत सी बात हुई सरान राजन शक्तिम दंड महाम अष्ट घंटा राजन उस समरा में क्रोध से लाल आखे के युद्ष ने द्रोण के उन बाणों को काट कर एक शक्ति हाथ में ली जो पर्वतों को भी विदीर्ण कर देने वाली थी उसमें सोने का डंडा और आठ घंटियां लगी थी वह अत्यंत घोर शक्ति मन में भय उत्पन्न करने वाला था समिप्य चाहम हृष्टो नाथ बलवि नादीन सर्वभूतानी त्रास भारत भारत उसे चलाकर हर्ष में भरे हुए बलवान युधिष्ठिर ने बड़े जोर से सिंहनाथ किया उन्होंने उस सिंहनाथ से संपूर्ण भूमि भूतों में भय सा उत्पन्न हो कर दिया। शक्तिम स्वस्ति संपूर्णा सहसा सर्वभूतान्यू युद्ध में धर्मराज के द्वारा उठाई हुई उस शक्ति को देखकर समस्त प्राणी सहसा बोल उठे द्रोणाय स्वस्ति द्रोणाचार्य कल्याण हो साराजुज निर्मुक्ता निर्मुक् रघसन्निभा प्रज्वल्ती गगन दिश्र द्रोणा द्रोणाप्ता दीप्ता से पंडग यथा केश से छुटे हुए सर्प के समान राजा की भुजाओं से मुक्त हुई वह शक्ति आकाश में दिखाई तथा विदेशाओं दिशाओं तथा विदिशाओं कोणों को प्रकाशित करती हुई जलते मुख वाले नागिन के समान द्रोणाचार्य के निकट जा पहुँची। पहुँचे तमापत दृष्टवा द्रोण विशापते तथो ब्राह्म तो अस्त्रमास्त्र प्रजानाथ तब सहसा आती हुई उस शक्ति को अस्त्र में देख करोणाचार्य ब्रह्मास्त्र प्रकट किया तदस्त्रम शक्तिम पांडवस्य पांडवस्वी वह अस्त्र भयंकर दक्षिण दिखने वाले उस शक्ति को भस्म करके तुरंत ही यशस्वी युधिष्ठिर के रथ की ओर चला तथो युधिष्ठिरो राजा द्रोणास्त्रो ब्रह्मास्त्रे नरेस तब महाप्राज राजा युधिष्ठिर ने द्रोण द्वारा चलाए गए उस ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र द्वारा ही शांत कर दिया निध्वातम चरणे द्रोणम पंचभिन्न पर्वी छण सुे दास महु इसके बाद झुकी हुई गाठ वाले पांच बाणों द्वारा रण क्षेत्र में द्रोणाचार्य को घायल करके तीखे बाण से तीखे उसके विशाल धन उसको काट दिया तदपाधन द्रोण क्षत्रियमर्दन गदा चेप सहता धर्मपुत्राष आर्य मर्दन द्रोण ने उस से उस कटे हुए धनुष को फेंक कर सहता धर्मपुत्र युधिष्ठिर पर गदा चलाई तामा पतंती सहसा गदा दृष्टवा युधिष्ठि गदा मेवा गृृह सत्रों को संताप देने वाले नरेश उस गदा को सहसा अपने ऊपर आती देख क्रोध में भरे हुए युधिष्ठिर ने भी गदा ही उठा ली और द्रोणाचार्य पर चला दी ते गधे सहता मुक्ते समा सा परस्परम संघ संघर्षात्व मुक्त समय समय ये या ताम मही तले एक बारगी छोड़ी हुई वे दोनों गदाएँ एक दूसरी से टकराकर संघर्ष से आपकी चिंगारिया छोड़ती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी तथो द्रोणो भृतम क्रुद्धो धर्मराजस्मार चतुर्भि निश्त दीक्षि हयाना जग निधरोमयी माननी नरेश तब द्रोणाचार्य अत्यंत कुपित हो उठे और उन्होंने शान पर चढ़ा तेज किए हुए चार तीखे उत्तम वाणों द्वारा धर्मराज के चारों घोड़ों को मार डाला चिक्षेद के नल्ले न धनुष्चेंद्र ध्वजोपम केतु में चिक्षेद पांडवम चारिभ फिर एक भल्ल चलाकर उनका धनुष काट दिया एक फल से इंद्र के समान उनकी ध्वजा खंडित कर दी और तीन बाणों से पांडव पुत्र पांडवपुत्र को भी पीड़ा पहुंचाई हता स्वातु रथातुम अवलुप्य युधिष्ठिर तस्था भुजो राजुद भर श्रेष्ठ जिसके घोड़े मारे गए थे उस रथ से तुरंत ही कूद कर राजा बिना आयुध के हाथ ऊपर उठाए धरती पर खड़े हो गए यु सर्वसैन प्रभो उन्हें रथ और विशेषतः आयुष से रहित देख द्रोणाचार्य शत्रुओं तथा उनकी संपूर्ण सेनाओं को मोहित कर दिया मुंस्त तेजू ग तीक्षण लघुहस्तो दृढ़ व्रत अभिदुद्राभ राजम सिंह मृग व्रत का पालन करने वाले द्रोण के हाथ बड़ी पूर्ति से चलते थे जैसे प्रचंड सिंह किसी मृग का पीछा करता हो उसी प्रकार वे तीखे बाण समूहों की वर्षा करते हुए राजा युधि की ओर दौड़े तमे द्रुतमालोक्य त्रोणों मित्राती हा हेति सहता शब्द पाण्डूना समात शत्रुनाथक द्रोणाचार्य के द्वारा युधिटिर् का पीछा होता देख पांडव दल में सहसा हाहाकार मज गया हतो राजा हतो राजा भारद्वाजे न मरस इत्याशेष महाशब्द पाण्डुसैन्य भारत भारत माननीय नरेश पांडु सेना में यह महान कोलाहल होने लगा कि राजा मारे गए राजा मारे गए तथा स्वरितम मारुह्य सहदेवर तम नृपा अपया कुंती पुत्रो युधिष्ठ तदनंतर कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर तुरंत ही सहदेव के रथ पर आरूढ़ हो अपने वेगशाली घोड़ों द्वारा वहाँ से हट गए इेत्री महाभारती द्रोणपर्मणि ज परमि युधिष्ठि आप्यान सरभ सततम